संजय भैया ने दोबारा पूछा है कि क्या पत्नी की इच्छा पूर्ति करना प्रेम है वही तो संजय भाई का जो दूसरा प्रश्न आया उसमें यही निकल के आया कि आ, इसको थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी जिस परिवेश में रह रहे हैं उन परिवेशों में एक प्रकार का मान्यता और एक प्रकार का वो बन गया जो कि आसक्ति के रूप में है तो यदि हम समझ की पूर्णता की ओर चलते हैं और अपने लगता है कि हमारी पत्नी या हमारे पति की भी यात्रा इस दिशा में हो तो समझ पूरा हो उसके लिए किस प्रकार से हम उनके साथ कार्य व्यवहार को नियोजित करें जिससे कि वो स्वयं भी उस आसक्ति से बाहर आएं और उसका एकमात्र तरीका यही है कि समझने की ओर दिशा को बनाना ही उस आसक्ति से बाहर लाने का कार्यक्रम हो सकता है जैसे बच्चे ही हैं बच्चे रुट गए कि हमको तो पहले टॉफ़ी खानी है तो हो सकता है हमको टॉफ़ी खिलानी पड़े उनको लेकिन टॉफ़ी खिलाते समय हमारे ध्यान में ये रहेगी कि हमको ये हम उस पर ये ध्यान दिला पाएं उसके सहमति को कर पाएँ कि इतने भर जिंदगी नहीं है जिंदगी से आगे कोई चीज़ है यदि यदि उस पर ध्यान हम दिला पाते हैं और दिला ही सकते हैं क्योंकि उधर भी एक मानव ही है ना किसी मान्यता और किसी आ, उस मान्यता के दबाव के कारण कोई कोई स्थिति बन सकती है उधर भी पूरी संभावना है मैं तो ऐसा मान के चलता ही हूँ और ऐसा हुआ ही है हमारी सबकी ज़िंदगी में तो वो सब हम टॉपिक खिलाते हुए भी हम उसे, उस उससे आगे बढ़ने के लिए उसको पहचान सकते हैं उस पर काम कर सकते हैं ये बड़े आसानी से हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं जी